महाभारत कर्ण पर्व

चतुष्टभोध्याय अर्जुन द्वारा अश्वस्थामा की पराजय कौरवसेना में भगदड़ एवं दुर्योधन से प्रेरित कर्ण द्वारा भार्गवास्त से पांचालों का संहार संजय उवाच द्रोणस्तुरथवंस न महता परिवार अपतत्सहता राजन यत्रो व्यवस्थित संजय कहते राजन द्रोणपुत्र अश्वस्थामा विशाल रथसेना से घिरा

सहसा वहाँ आ पहुंचा जहाँ अर्जुन खड़े थे सहसा दधार सहसा दधार पार्थो भगवान जिनके सहायक थे उन सूरवीर कुंती कुमार अर्जुन ने सहसा अपनी ओर आते हुए अश्वस्थामा को तत्काल उसी तरह रोक दिया जैसे तटभूमि समुद्र को आगे बढ़ने से रोकती है तथा क्रुद्धो महाराजा द्रोण

पुत्र प्रताप अर्जुन और श्री कृष्ण त्र महाराथ विस्मय परम्वा कुर उस समय उन दोनों को भाणों द्वारा आच्छादित हुआ देख समस्त कौरव महारथी महान आश्चर्य में पड़कर

उधर ही देखने लगे

अर्जुन अर्जुन ततो भारत भारत तब ने हस्ते अर्जुनस्तु तिव्यम चक्रिव्यास्त्र युद्ध स्थल में उनके उस दिव्यास्त्र का निवारण कर दिया यद्यक्षिपद युद्धे पांडविश तदस्त्र महे स्वाथो द्रोलपुत्रो बिशात रणभूमि

पांडु कुमार अर्जुन अश्वस्थामा के अस्त्रों को नष्ट करने के लिए जो जो अस्त्र अस्त्र चलाते थे अश्वस्थामा उनके उस उस को काट अस्त्रुद्धे तथो राजने महाभयन इवांत राजन इस प्रकार महाभयंकर अस्त्रुद्ध

आरंभ होने पर हम लोगों ने रण क्षेत्र में द्रोणपुत्र अश्वस्थामा को मुँह बाएँ हुए यमराज के समान देखा था स दिथ प्रदिश्चा

वासुदेव त्रिभी बाण अभिध्य भुजे उसने सीधे जाने वाले बाणों के द्वारा संपूर्ण दिशाओं और कोनों को आच्छादित करके श्रीकृष्ण की दाहिनी भुजा में तीन बाण बारे तथो तो अर्जुन होयानवा तहात्मन चकार समोड़ तब अर्जुन ने उस महामृत वीर के समस्त घोणों को मारकर रणभूमि में खून की नदी सी बहा दी

लोक वहां रोद्रम परोक वहां नदीं शरता पाथचाप्युत शरियम द्रोणेर बहता

संख्य दुसताम तथा प्रावर्तियम महा घोराम नहाम तथा वह रक्तमयी भयंकर सरिता परलोकवाहिनी थी और सब लोगों को अपने प्रभाव में बहाय लिए जाती थी वहां खड़े हुए सब लोगों ने देखा कि अश्वस्थामा के सारे रथी अर्जुन के धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा युद्धभूमि में मारे गए

स्वयं अश्वस्थामा ने भी उनकी वह अवस्था देखी उस समय उसने भी महाभयंकर लोकवाहिनी नदी बहा दी तय व्याकु ज्योधे द्रोणे पार्थ से दारूढ़े अमरिया पर्यध अश्वस्थामा और अर्जुन के उस भयंकर

एवं घमासान युद्ध में सब योद्धा मर्यादा रहित होकर युद्ध करते हुए आगे पीछे सब ओर भागने लगे रथय हता

महामात्रे रथों के घोड़े और साथी मार दिए गए घोड़ों के सवार नष्ट हो गए गजारो ही मार डाले गए और हाथी बचे रहे एवं कहीं हाथी ही मारे डा... मार डाले गए तथा तो महावत बचे रहे राजन

इस प्रकार सम्रांगण में अर्जुन ने घोर जनसंहार मचा दिया उनके धनु से छूटे हुए बाणों द्वारा मारे जाकर बहुत से रथी धराशायी हो गए

हयाश्च पर्यध मुक्तोत कर्म पार्थस्वणी राहशो अर्जुन जयता श्रेष्ठम तरज विदुन्नो महचापर्तस्वर विभूषित अबाकितो द्रोड़ी सामता निशित शर घोड़ों के बंधन खूल गए और विचारों ओर दौड़ लगाने लगे युद्ध में

en

शोभा पाने वाले अर्जुन का वह पराक्रम देखकर पराक्रमी द्रोण कुमार अश्वस्थामा तुरंत उनके पास आ गया और अपने स्वर्णभूषित विशाल धनुष को हिलाते हुए विजयी वीरों में श्रेष्ठ अर्जुन को पहले बाणों द्वारा सब ओर से ढक दिया भू यो अर्जुन महाराज द्रोण राजोदय से वृषम पार्थम ताड़िया माच महाराज तदनंतर

द्रोण कुमार ने धनुष खींचकर छोड़े हुए से से कुंती कुमार अर्जुन की छाती पर पुनः बड़े जोर निर्दयता प्रहार किया। न द्रोण भारत गांडी वाप्र संचाद्य समीक्षे दास चकार

भारत रणभूमि में द्रोण पुत्र के द्वारा अत्यंत घायल किए गए उदार बुद्धि धारी अर्जुन ने सम्रांगण में बलपूर्वक बाणों की वर्षा करके अश्वस्थामा को ढक दिया और उसके धनुष को भी काट डाला

छिन्न धनवा परि पर सदा चिक्षे द्रोण पुत्र किरित धनुष कर जाने पर द्रोण पुत्र ने युद्ध में एक ऐसा परिघ हाथ में लिया जिसका स्पर्श भद्र के समान कठोर था उसने उस परिघ को तत्काल ही किरीट अर्जुन पर दे मारा तमा पत परिघम जामद परिस्कृत चिक्षेदारा जन प्रहत पाण्डव

राजन उस स्वर्णभूषित परि को स अपने ऊपर आते देख

पांडपुत्र अर्जुन ने हंसते हुए से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए पार्थ ताज राजन नरेश्वर जैसे वज्र का मारा हुआ पर्वत टूट फूट कर सब और बिखर जाता है उसी प्रकार अर्जुन के बाणों से कटा हुआ वह परी उस समय पृथ्वी पर गिर पड़ा तथा क्रुद्धो महाराज त्रोण पुत्रो महारथ

चात्रे के न विभत्त महाराज तब महारथी द्रोणपुत्र ने कुपित होकर अर्जुन पर द्वारा वेग वेघपूर्वक बाणु की वर्षा आरंभ कर दी तस्लावत समीक्ष पार्थो राजन गांडीव राज तरस्वी वरास्त्र महायदेष्ठ राजस्था के

इंद्रजाल का विस्तार देखकर बड़े वेग से गांडी धन में लिया और महेंद्र द्वारा निर्मित उत्तम अस्त्र का आश्रय लेकर उस इंद्र जाल का संहार कर दिया। विदार्य इस प्रकार इंद्रस्त्र द्वारा छोड़े गए उस बाण

जाल को विद करके अर्जुन ने निकटवर्ती होकर क्षण भर में अश्वत्थामा के रथ को ढक दिया उस समय अश्वत्थामा अर्जुन के बाणों से अभिभूत हो गया था विगा परम दाम तत प्रकाश

सतैन कृष्ण सहसातः त्रिभे सतैन अर्जुनम चंद्रकार तदनंतर अश्वस्था ने अपने बाणों द्वारा अर्जुन के उस बाण वर्षा का निवारण करके अपना नाम प्रकाशित करते हुए तथा सौ बाणों से श्रीकृष्ण को घायल कर दिया और अर्जुन पर भी तीन सौ बाणों का प्रहार किया तथोर्जुन सायका नाम सते न गुरु निर्भिद्यूतम चतथ

अवा कित पश्यताम ताव पान

इसके बाद अर्जुन ने सौ बाणों से गुरुपुत्र के मर्मस्थानों को विदर्ण कर दिया तथा तो आपके पुत्रों के देखते देखते उसके घोड़े सारथी धनुष और की झड़ी लगा दी पांडव पर रथनिटा दपात शत्रुवीरों का संहार करने वाले पांडवपुत्र अर्जुन ने अश्वस्थामा के मर्म स्थानों में चोट पहुंचाकर

एक भल्ल से उसके सारथी को रथ की बैठक से नीचे गिरा दिया

स सदृह्य स्वय वाहन कृष्ण प्राक्षा धाराद्भुत द्रोड़ाक्रम प्राय फालगुण चाप्यत यदर राजे योधापूजय तब उसने स्वयं ही घोड़ों की बागडोर हाथ में देकर श्रीकृष्ण और अर्जुन को बाणों से ढक दिया वहां हमने द्रोणपुत्र का शीघ्र प्रकट हु

ने वाला वह वा अद्भुत पराक्रम देखा कि वह घोड़ों को भी काबू में रखता था और अर्जुन के साथ युद्ध भी करता था

राजन सम्रांगण में सभी योद्धाओं ने उसके इस की भूरी भूरी प्रशंसा की तथा प्रहसोणपुत्र से संयुगे क्षिप्रम रश्मि तथा स्वाणाम क्षुरा प्रक्षेद तदनंतर विजय अर्जुन ने हंसकर युद्धस्तन में द्रोणपुत्र के घोड़ों को डोर को

द्वारा दिया ततो तब सैन्य भारत भारत उसके बाद बाणों के वेग से अत्यंत पीड़ित हुए उसके घोड़े वहां से

भाग चले उससे उस समय वहाँ आपकी सेना में भयंकर कोलाहल मच गया पांडव आतो जयम लब्धा तब सैन्य समन्तान निशतान बाण तो जय च पांडव विजय पाकर आपकी सेना पर टूट पड़े और पुनः विजय की अभिलाषा ले चारों ओर से पहने बाणों का प्रहार करने लगे पांडव ऐसो महाराजा धात्राक्ष महाचमहो

पुनः महाराज विजय से उल्लसित होने वाले पांडों ने दुर्योधन की विशाल सेना में बारं बारंबार मचा दी ते नरेश्वर प्रजानाथ विचित्र युद्ध करने वाले आपके पुत्रों के सुबल पुत्र शकुने के तथा कर्ण के देख

देखते यह सब हो रहा था। चाती जनेश्वर सब ओर से पीड़ित हुए आपकी विशाल सेना आपके पुत्रों के बहुत रोकने पर भी युद्धभूमि में खड़ी न रह सकी

ततो ततोजोधय महाराज पलायद्ये समत अभुअव्याकुलं तम पुत्रारा महाराज सब और भागने वाले योद्धाओं के कारण आपके पुत्रों की वह विशाल सेना भयभीत और व्याकुल हो उठी

ठतिह तेश्ट तुतपुत्र से जलपत नावतिष्ठ तेना बध्यमान महात्म सुतपुत्र कर्ण ठहरों ठहरों की पुकार करता ही रह गया परंतु महामनस्वी पांडवों की मार खाती हुई वह सेना किसी तरह ठहर न सकी

यथोत्कृष्ट महाराज पांडवेजित का धातराष्ट्र बलम दृष्ट् विद्रुतम वै महाराज दुर्योधन की सेना को सब और भक्ति देख विजय से उल्लित होने वाले

पांडव जोर जोर से सिंहनाद करने लगे तथो दुर्योधन कर्णी प्रणयादि पश्च्य कर्ण महासेना पंचाल उस समय दुर्योधन ने कर्ण से प्रेम कर्ण देखो पांचालों ने मेरी इस विशाल सेना को अत्यंत पीड़ित कर दिया है तय तिषति संतरा साजनाध्या महाबा कुमरिंद

हम्म mm -hmm.

शत्रुदमन वीर तुम्हारे रहते हुए भय के कारण मेरी सेना भाग रही है यह जानकर इस समय तो जो कर्तव्य प्राप्त हो उसे करो समरे सह क्रोशंती समी द्रव्य पुरसोत्तम वीर पांडवों द्वारा खदड़े जाने वाले सहसत्रों को सैनिक सम्रांगण में तुम्हें ही पुकार रहे है ए तत्व

राधे दुर्योधन वचो महाद्राज वाक्यम आभ्रभित्रह सी वह महवीर

राधा पुत्र कर्ण ने दुर्योधन की यह बात सुनकर मद्रा सरल से हसते हुए इस प्रकार कहा में और नरेश्वर आज तुम मेरी दोनों भुजाओं और अस्त्रों का बल देखो मैं रणभूमि में पांडवों सहित समस्त पांचालों का

देता हूं इसमें संशय नहीं है पुरुष सिंह आप कल्याण चिंतन पूर्वक ही इन घोड़ों को आगे बढ़ाइए सज्जा महाराज संग्रह सन्निवार सत्यन शपथवास्त्र

महाराज ऐसा कर प्रतापी वीर शोतपुत्रकर्ण ने अपने विजय नामक श्रेष्ठ एवं पुरातन धनुष को लेकर उस पर प्रत्यक्षा चढ़ाई

फिर उसे बारंबार हाथ में लेकर सत्य की शपथ दिलाते हुए समस्त योद्धाओं को रोका इसके बाद अमे आत्मबल से संपन्न उस महाबली महाबलीवीर ने भार्गवास्त्र का प्रयोग किया तथो राजन महाभृत राजन फिर तो उस महासमर में सहस्रो लाखों करोड़ों और अरबो तीखे बाण उस अस्त्र से

होने लगे एक हो रहे ज्वलत घोर कंकर्णित संवी सैना जायत किंचन

कंक और मोर की पांख वाले उन प्रज्वलित एवं भयंकर बाणों द्वारा पांडव सेना आच्छादित हो गई, कुछ भी सूझ नहीं पड़ता था हाहाकार भार्गवास्त्र प्रदानाथ प्रबल भार्गवास्त्र से सम्रांगण में पीड़ित होने वाले पांचालों का महान हाहाकार सबोर गूंजने लगा निपथिर

सहस्रशा रथा नर व्याघ्र नरस्वत

प्राकंपत मही राजो सों घोड़ों रथों और मारे गए पैदल मनुष्यों के गिरने से सारी पृथ्वी सब और कंपित होने लगी पांडवों की सारी विशाल सेना व्याकुल हो गई गयी कर्णस्ते को धन शत्रु

शत्रुओं को तपाने वाला योद्धाओं में श्रेष्ठ एकमात्र कर्ण ही धूम रहित अग्नि के समान शत्रुओं को दग्ध करता हुआ शोभा पा रहा था ते बध्यमान कर्णे न पंचाला चेतभि तमुंत भापा

जैसे वन में आग लगने पर उसमें रहने वाले हाथी जहाँ तहाँ दग्ध होकर मूर्छित हो जाते हैं उसी प्रकार कर्ण के द्वारा मारे जाने वाले पांचाल और चेद योद्धा यत्र तत्र मूर्छित होकर पड़े थे

चुक्रशोस् नरव्याघ्र यहां तू क्रोशतमासीता तत्रास्तां मुर्धरी च समत आर्तनादो महाभूता संप्ल पुः सिोद्धा

के समान चित्कार करते थे राजन युद्ध के मुहाने पर भयभीत हो चिल्लाते और डर कर सब ओर भागते हुए उन सैनिकों का महान आरतना प्रणय में समस्त प्राणियों के चित्कार के समान जान पड़ता था व्यम धृष्ट सुत पुत्रे नित्रेश सर्वभूता दे त्रिगता आर्य शुतपुत्र के द्वारा मारे जाते हुए उन योद्धाओं

को देखकर समस्त प्राणी पशु पक्षी भी भय से ठर्रा उठे

ते व्यम समतपुत्रेण संजया वासुदेवं च चोशंती च मुहुर्मु प्रेतराज पुरे तथा सूतपुत्र द्वारा समरांगण में बारे जाते हुए संजय बारंबार अर्जुन और श्रीकृष्ण को पुकारते थे ठीक उसी तरह जैसे प्रेतराज के नगर में क्लेश से अचेत हुआ प्राणी प्रेतराज को ही पुकारते हैं श्रोता

ध्यता कर्णसायक

अथा ब्रविद्वासुदेव कुंती पुत्रो धनंजय भार्गवास्त्र महाघोर दृष्टि त्रमीर कर्ण के बाण द्वारा मारे जाते हुए उन सैनिकों का आर्तना सुनकर तथा वहाँ महाभयंकर भार्गवास्त्र का प्रयोग हुआ देखकर पुत्र अर्जुन ने भगवान से कृष्ण से कहा पश्य कृष्ण महाबा भार्गवास्त्र सेक्रम तस्त्रिमरे सत्य

ten um

महाबाहू श्री कृष्ण यह भार्गवास्त्र का पराक्रम देखे सम्रांगण में किसी तरह इस अस्त्र को नष्ट नहीं किया जा सकता श्री कृष्ण देखे क्रोध में भरा हुआ सौतपुत्र जो पराक्रम में यमराज के समान है महा समर में जैसा कैसा दारुण कर्म कर रहा है अभिक्षम चौधरी

क्षते मो न चयाम समण पलाय घोड़ों को हाकता हुआ बारंबार मेरी ही ओर देख रहा है समरभूम कर्ण के सामने से पलायन करना मैं उचित नहीं समझता देवन प्राप्त होती पुरुष संख्य जय पराजय मृत से तो हृत के संग मनुष्य जीवित रहे तो वह युद्ध में

विजय और पराजय दोनों पाता है के मरे हुए मनुष्य का तो नाश

हो ही जाता है फिर उसकी विजय कहाँ से हो सकती है एवंक्तु पार्थन कृष्णो मतिमतांबरम धनंजयम उवाचेद प्राप्त कालम अरिंदम अर्जुन के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण ने बुद्धिमानों में श्रेष्ठ शत्रुदमन अर्जुन से यह समयचित बात कही कर्णेन ही दृढ़ राजा कुंते पुत्र परीक्षिता तृष्टवा स्वास्थ्य चुनः कर्णम पार्थ अवधिष्य

पार्थ करने राजा युधिष्ठिर को अत्यंत छत कर दिया है उनसे मिलकर उन्हें धीरज बंधाकर फिर तुम तुमकर्ण का वध करना एवं मुक्त पुन प्राजा दृष्टुमि

श्रमण ग्राहीस्थ युद्धे कर्ण विषा पते प्रजात कहकर वे पुनः युधिष्ठिर से मिलने की इच्छा से तथा तो कर्ण को युद्ध में अधिक थकावट प्राप्त कराने के लिए वहाँ से चल दिए तथनजयो तो दृष्टम रथेना क्षिप्रम संग्राम के सौभाग्य तत्पश्चात तो अर्जुन श्रीकृष्ण की आज्ञा से बाणपीड़

राजा युधिष्टिर को देखने के लिए रथ के द्वारा युद्ध शीघ्रता पूर्वक गए गे तो कौंते धर्मराज दिदीक्षाया सैन्य लोकयाप्य घृतम युद्धम्वा तो कौंतेयो दौड़पुत्रेण भारत दुस्सहभद्रिण संखे पाजिथ्य गुरुसुत

भारत कुंती कुमार अर्जुन ने धोण पुत्र के साथ युद्ध करके रणभूमि में इंद्र के लिए भी उस गुरु पुत्र को पराजित करने के पश्चात जाते समय धर्मराज को देखने की इच्छा से सारी सेना पर दृश्यपात किया परंतु वहाँ कहीं भी अपने बड़े भाई का को नहीं देखा श्री महाभारत कर्ण परवड़ी धर्मराज शोधन चतुष्टी तमोध्या इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर

में युधिष्ठिर की खोज विषय चौसठवां अध्याय पूरा हुआ